ना श्री भारती विद्यादीप्यक्षते मंगलाचरण करते रामकृष्ण भारती विद्या्य मुनीस्वरौ नाटकदीप मैं संक्षिप्य वक्ष्य से संक्षेप करके हम कहते हैं नाटकदीप प्रकरण का चिकित्सित ग्रंथस्य कर्तुमिष्ट कर्तमीष्ट ग्रंथ है नाटकदीप प्रकरण ये ग्रंथ के परिपूरणाय निर्विघ्न सूर्ण होने के लिए निष्पृत निर्विघ्न निपूर्वक समाप्ति के लिए अभिमतुस्मरण लक्षण मंगल आचरन अभिमत इष्टेवता का अनुस्मरण इष्ट देवता तत्व का स्मरण करते हुए लक्षण मंगलम आचरण मंगलाचरण करते हुए मंदाधिकारी नाम अनायासेन निष्प्रपंच ब्रह्मात्म तत्व प्रतिपत्ति सिद्ध ये जो मंद अधिकारी उनको बहुत प्रयत्न के बिना शर्द से ब्रह्मात्म प्रतिपत्ति ज्ञान सिद्धि के लिए ब्रह्म कैसा है निष्प्रपंच निर्गत प्रपंच यस्मात प्रपंच रहित शुद्ध ब्रह्म आत्मा है उसी तत्व की प्रतिपत्ति ज्ञान के लिए ये न्याय एक अभ्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंच सिद्ध्य कल क्रम निष्प्रपंच ब्रह्म प्रपंचते निष्प्रपंच ब्रह्म का विस्तार करते है अभ्यरोपापवादाभ्याम एक अभ्यारोप्चअपवाद अभ्यारोपापवादो पहले अभ्यारोप करेंगे उसके बाद अपवाद निषेद करेंगे अध्यारोप है जगत उत्पत्ति आदि सब अध्यारोप है नेत नेह नाना स्थिति इत्यादि के द्वारा अपवाद करके शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान कराते हैं। ये क्रम शिष्याणाम बोध सिद्धि अर्थम तत्व कल्पित तत्व ज्ञानियों ने ऐसे क्रमों की कल्पना की शिष्यों के बोध सिद्धि के लिए बोध के लिए ज्ञान कराने के लिए शुद्ध ब्रह्म है अभांग मना सगोचर किसी शब्द से कथन नहीं होगा ज्ञान नहीं होगा इंद्रिय का विषय नहीं है उसको शिष्य का ज्ञान कैसे होगा इसलिए ब्रह्म में अध्यारोप जगत तक की प्रती होती है आर्य पर दिखाएंगे फिर उसका निषेध करके शुद्ध ब्रह्म ज्ञान करना, एक क्रम है तत्व तो ज्ञान में इसकी कल्पना की शिष्यों के बोध के लिए इसे न्याय अनुसूचित न्याय के अनुसार आत्म ने अध्यारोपण तावतार फिर आत्मा कहते है हैं। आगे अपवाद कहेंगे परमात्मा परमात्मा पूर्वं पूर्वं पर पूय जगद पूर्वं प्राश्जीवत पूर्ण परमात्मा पूर्व स्व मैया स्वयं जगत भूत परमात्मा जो अद्वितीय आनंद है स्वयं जगत हो गया माया से सया स्वय जगत भूत जीव रूपत तो प्राविशत जीव रूप से परमात्मा ही प्रविष्ट हुआ वही परमात्मा पर ही जीवर से प्रविष्ट वजते स्वयं परमात्मा परमात्म जगद भूत मायासी वास्तव नहीं पूर्व प्राग सृष्टि के पहले अद्व आनंदपूर्ण था है आनंद पूर्ण सदव समय इदमग्रे आसमे द्वितीय में चाहे छांदोग्य समय इदमग्रे सद आसी सद्ब्रह्मी था एव अद्वितय तो सजाते भेद जाते जाते जिसे आनंद कहा गया अद पूर्णम इधम अद वह परमात्मा ब्रह्म पूर्ण है इधम जगत भी पूर्ण है ये पूर्ण रूप सभी इसके द्वारा आनंद परमात्मा ब्रह्म पूर्ण है आनंद पूर्ण है इत्यादि श्रुति प्रसिद्ध एक में बात इसके द्वारा कहा गया स्वगत आदि भेद शून्य स्वगत सजाते भेद रहते शुद्ध ब्रह्म परमानंद रूप है और परिपूर्ण है परमात्मा तो है माया से ही जगत हो गया माया से जगत हो गया कह से वस्तुतः जगत नहीं हुआ जादुगर से माया से कुछ दिखाता है वस्तुतः नहीं है माया से दिखा देता है इसी प्रकार माया से जगत हो करके माया कैसे श्रुति में कहिये माया मैयां प्रकृति विद्या मिन तो महेश्वर प्रकृति मायाधिपति महेश्वरी श्रुतुतया श्रुति में माया कहिये स्विष्ठयाष्ठा माया ब्रह्म में आसीत ही मायाशक्ति माया शक्ति ब्रह्म से अति भिन्न भिन्न अभिन्न भी नहीं अनिर्वचनीय तो सत्य भी नहीं ब, ब्रह्म जैसे सत्यत न बाध्यत असत्य भी नहीं सत्यारायण जैसे असत्यत न प्रतीयचन है स्वयम एवं जगत भूत उसे अनिर्वचन नया शक्ति से परमात्मा स्वयं ही जगत होकर के स्वयं प्रविष्ट स्वयं जगत के स्वात में श्रुति प्रमाण तद स्वयं अकुरत अपने को स्वयं बनाया सच त्यच अभवत पृथ्वी जगत तेज कहते वायु आकाश मूर्त अमूल स्वयं परमात्मा ही हो गया स्वयं ही जगत हो गया तो स्वयं व जगत आकार का प्राप्त स्वयं परमात्मा ही जगत आकार को प्राप्त हुआ वस्तु तो नहीं होने से विवर्त है जगत रूप दिखता है अधिष्ठान जैसे कोई सही जैसे भ्रांति काल में रजू सर्प रूप से दिखती है सर्पग्रह बन गया रजू संग्राती है रजू जैसे कोई सही दिखता है इस पर जगत केवल दिखता है अद्वित ब्रह्म परिपूर्ण आनंद रूप जैसे है अच्छ है जगत का प्राप्त करके जीव स्वरूप प्राविशत जीव रूप से परमात्मा ही देह में प्रविष्ट हुआ इसमें सूची है तत्व तदेव अनुप्राविशत सृष्टि करता ही उस सृष्टि करके उसके पीछे शरीर में प्रविष्ट हुआ वही परमात्मा ही इसमें प्रविष्ट है इसलिए अन्य अन्य नहीं है अन्य जीवन आत्मा अनुप्रविष्ट नाम रूपे ज्या कर वाणी जीव रूप से अपना रूप से प्रविष्ट होकर के नाम न करो ईश्वर ही प्रविष्ट है ईश्वर जीव कलया प्रविष्ट भगवान प्रण में दंड बुमा वास्तव चांडाल गोखरात जीव रूप से प्रविष्ट है ऐसा समझ करके सर्वत्र जो जीव दिखते है आ कुर्ता हो गो खर गध हो सर्वत्र परमात्मा ही है जीव से कौन है परमात्मा ईश्वर जीव कलया प्रविष्ट भगवान यही प्रविष्ट सर्वत्र भगवान इसे बुद्धि करके सबको सम्मान करे प्रणाम करे तो में दंडवत भूमू भूमि में दंडवत साष्ट प्रणाम करे गो खर सर्व परमात्मा दाता नहीं करे तो सर्वत्र कम से कम ऐसे परमात्मा बुद्धि करे जो जीव दिखता है परमात्मा ही उससे दिखता है उसे अत्रिता नहीं है नान्यो अतोस्ती द्रष्टा श्रोता मनता परमात्मा से अन्य द्रष्टा श्रोता मनता है ही नहीं उपाधि भेद से अलग दिखता है वही परमात्मा ही है ये प्रविष्ट हुआ जीव और उसे प्रविष्ट है तो। प्रवेश अभी क्या है उसमें प्रतिम्बित तो हो जाना ही प्रवेश कहा गया वस्तु तो प्रवेश में भी तात्पर्य नहीं है प्रवेश कैसे होगा परमात्मा तो व्यापक है तो कोई परिचिन्न नहीं वो अप्रविष्ट कोई देश हो तो आगे प्रविष्ट होगा वो तो व्यापक होने के कारण देह बनेगा देह के अंदर बाहर जैसे आकाशे है जैसे परमात्मा पहले से है ही केवल उसका विशेष भाषा हो, आवास होता है चीजावास उदय वो दिखता है उसको प्रवेश जैसे जल में चंद्र का प्रतिम्ब दिखता है प्रविष्ट जैसे दिखता है प्रवेश शब्द से कहते हैं ठीक इसी प्रकार ये देह में उसका प्रतिम्ब हो जाना ही प्रवेश उसकी उपलब्धि होती है न एव एक सर्व शरीर से एक ही परमात्मा किस मनुष्य शरीर में प्रविष्ट है पशु शरीर में पशु पक्षी कीट पतंग देवता सबके शरीर में प्रविष्ट है कितने परमात्मा एक ही परमात्मा सर्वत्र प्रविष्ट है कैसे हुआ और एक यदि प्रविष्ट है तो कोई पूज्य कोई पूजक देवता ब्राह्मण पूज्य हो और अन्य उपासक पूजक ये क्यों हुआ पूज्य पूजक आदि भावे नजक आज जैसे स्वामी भृत्य गुरु शिष्य ये भेद कैसे होता है आदि भावेन प्रत्येक मानव आद, उत्तम अधम भाव कोई उत्तम हुआ कोई अधम हुआ उत्तम अधम भाव दिखता है उत्तम अधर्म कैसे हुआ एक ही परमात्मा एक विधायक इस शांसु उत्तर देते हैं। विष्णु विष्णु दे है विश्वाद्युत देहेशु प्रविष्टो देवता भवेत्, भवेत्, प्रविष्टो देवता भवेश मर्द्यथम देहेशु स्थित भजति देवता भवेत्। विष्णु दे आदि तो उत्तम देश प्रविष्टो देवता भवे विष्णु इंदिरा आदि उत्तम देह में प्रविष्ट होकर वे देवता है परमात्मा देवता रूप हो गए और मर्त्यदि अधम देशो मृत्य मरण धर्म वाले मनुष्य आदि अधम देह में प्रविष्ट रह करके मर्त्यता भजे से मर्तता मनुष्य मृत्यु धर्म वाले को प्राप्त करता है जीव होता है यह जो भेद कहा गया है साधिक उत्तम अधम भाव स्वभाव से भाव नहीं है ये तो सर्व को लेकर के उत्तम शर्व में उत्तम हो गया निकृष्ट में निकृष्ट हो गया जैसे आकाश घट आकाश हो तो मठ आकाश हो मठ बड़ा है मठ के अंतर्वर्ती आकाश बड़ा आकाश हो गया घट छोटा है तो घट के अंतर्वर्ती आकाश को घट आकाश कहेंगे और घट को तोड़ देंगे तो घट आकाश नष्ट हो गया एक घटो नष्ट कर दे तो सारे घटाकाश नष्ट होते ही तो अलग अलग, अलग उपाधि को लेकर क्या अलग अलग किसी घट में कंपन क्या उसमें जल में प्रतिमा भी हिलेगा ये भेद जिस प्रकार घटाकाश में मठाकाश में अनेक घटाकाश में उपाधि को लेकर भेद है इसी प्रकार एक ही परमात्मा सर्वत्र रहे स्वाभाविक उत्तम आत्मा भाव नहीं है किन्तु उपाधि निबंधन है ही उपाधि है सर उपाधि निबंधन ये मूल कारण उत्तमधम भाव होने का कारण शरीर उपाधि उपाधि को लेकर के उत्तमधन हुआ वस्तु तो एक ही शुद्ध चैतन सब के अंदर बाहर एक ही भेद नहीं अतो नोद कोई विरोध नहीं एक ही सर्वस में चित है उपाधि को लेकर के भेद हुआ औपाधिक भेद है वास्तव अभेदे वास्तव अभेद है औपाधिक भेद कोई विरोध नहीं यदि वास्तव भेद होगा तो वास्तव अभेद और वास्तव भेद दोनों का विरुद्ध होगा वास्तव अभेद है और औपाधिक भेद है एक ही आकाश है वास्तव अभेद है और भेद है मठ आकाश करका आकाश गुहा आकाश मठ आकाश भेद हुआ औपाधिक उपाधि को लेकर के कोई विरुद्ध नहीं हम आत्मनि आत्म अध्य इतने में दो श्लोक में दिखा दिया स्वयं जगत होकर करके जगत में ऐसे प्रविष्ट हुआ अध्यारोप दिखाया संक्षेप से अध्यारूप आत्मा में दिखा करके अभी उसका अपवाद संक्षेप दिखा के के से दिखाते है सपवाद दिखाते अपवाद, दिखा अपवाद करके एक शुद्ध ब्रह्म रहेगा साधन क्या है सब दिखाते है अनेक अनेक जन्म भजनात, जन्म अनेकजन्म भजना सबारंचती विचारेण विनष्टाया माया मायायां शिष्यते स्वयं मायायां शिष्यते स्वयं अनेक जन्म भजनात, सभी यह जो आत्म तत्व तो जानने की इच्छा है परमात्मा की परमात्मा के साक्षात्कार की इच्छा है ब्रह्म जिज्ञासा है ये बहुत जन्म के साधन के फल है साधारण साम, सामान्य नहीं है अनेक जन्म कितने जन्म चले गए मालूम ये एक लाख एक करोड़ या दस करोड़ कोई बताते थे कोई संख्या से नहीं करते से कितने करोड़ करोड़ जन्म हो गये अनेक जन्म अनेक पाप पुण्य सब है भजन भी बहुत क्या है बहुत भजन किस प्रकार कभी एक साथ फल देने के तैयार हो गयी जितने बीज है खेत में डालते हैं सबका अंकुर एक समय होता है जाता है किसका आगे पीछे कभी अभी होता है कोई दो मास के चार मास के बाद होगा साल में एक बार आते हैं बीजे से गिर जाते हैं चाहेंगे तो उसमें नहीं मिलेगा और समय आने पर हो जाते हैं, जिसको हम नहीं चाहते कितने भी रहते हैं, समय आने पर अपने आप हो जाते अन्य समय में नहीं मिलेगा इसी प्रकार ये कर्म सब सब भजन बहुत जन्म का भजन आदि जो करते हैं, पुण्य होता पाप हो, हो। नाभुतम छम कल्प कोटि सतरअ स करोड़ कल्प कुछ हो जाए कल्पकोट सतिर अति अभूत कर्म का क्षय नहीं होगा अवश्य अवश्य में भोक्त कर्म शुभा हुआ पुण्य पाप कर्म अवश्य भोगना पड़ता है कुछ पुण्य क्या कुछ साधन भजन किया व्यर्थ तो नहीं होता है अनेक जन्म भजन जो फल हो जाता है सफल होता है तब स्व विचारम छूप का विचार करना चाहता है अनेक जन्म भजन करने पर अंतकोण कोण शुद्ध होता है जो अंतकोण कोण शुद्ध नहीं जैसे पशु चलते हैं, उनको खाली खाना पीना मालूम है खाना पीना जानते हैं ना नहीं गो जंगल में जाते हैं उनको कहाँ घास मिलेगा खाएंगे पानी कहाँ मिलेगा वहां भी जाकर पहुंच जाएंगे धूप के ठंडी के समय धूप में खड़े हो जाते हैं फिर घर में आ जाते हैं ऐसे सारा जीवन ऐसे होता और मनुष्य जो ऐसे बुद्धिवाल है ऐसे उनको खाली कहाँ भोजन मिलेगा कहीं सम्मान है कहीं रुपया मिलेगा कहीं मकान बनेगा ऐसे करते करते शुरू से लेकर अंत तक तो ऐसे करते करते मरेगा मरता है ना रहेगा जब दस बीस करोड़ रुपए का टिकट दिया तो मर जाएगा तो तो छोड़ छोड़कर जाएगा जाकर प्रशंकु से लेकर जाता है ऐसे पश्चिम ऐसे चलता है और जब अंतकोण शुद्ध होता है तो स्विचारण चिकित्सि ये विचार करता है ये सामान्य है विचार नहीं करते नदी के प्रवाह में जैसे बह जाते कीट बह जाते ऐसे प्रवाह में बह जाते हैं कभी विचार करें मैं कौन हूँ कहाँ से शुरू है मेरी यात्रा कब से शुरू हुई कहा चलना है इसे जानने के पहले कहाँ था अभी मरने के बाद कहा जाएगा और कितने दिन आयु हुई कोई निश्चय है किसका कितने समय में किसका कभी खत्म हो जाए कोई ठिकाना नहीं उसके बाद फिर क्या होगा कहा जाना है इसमें से क्या लेकर जाना पड़ता है कुछ लेना पड़ता है खत्म हुआ गया चला गया फिर बार कहा जाए फिर भी इसमें कितने आस देश ऐसे में शक्ति इकट्ठी करना ये माया से ऐसे चलता है ये थोड़ा सा अनेक भजन पुण्य जो फल देता है परमात्मा की कृपा होती है एकदम तो मनुष्य जन्म प्राप्त करना भी कठिन है प्राप्त होने के बाद भी ऐसे मनुष्य पशु बध चलते हैं खा पे ना पीना बनना बहुत ऐसे चलते हैं अपने को बुद्धिमानी भी मानते हैं रुपया इकट्ठी करते कुछ पढ़ते कमाते खाते पीते मरते और कोई साधु पैसे बना भी करके भी वही करते है रुपया इकट्ठी करके करे रुपया आसम बनाया फिर खत्म ज्यादा से ज्यादा उसकी फटो की पूजा होगी वो किन्त जागर क्या बनना पड़ेगा ज्ञान नहीं हुआ और बहुत कुछ सम्मान ग्रहण किया धन ग्रहण किया रे बने बने नहीं बनेगा बनेगा ना नहीं जागर फिर कहा क्या होगा कोई ठिकाना नहीं जन्म का कर्म पहले का कर्म क्या पड़ देंगे जब थोड़े से दूर से विचार करता है अंतकोण थोड़ा शुद्ध होता है तो अपना विचार परमात्मा क्या है मैं क्या हूँ मेरा क्या स्वरूप है तो अनेक जन्म भजन तो स्विचार कर विचार करेगा विचार नया शिष्यते स्वयं विचार क्या है विचार भी विचार करो विचार करो विचार शब्द से सर्वत्र लेना आत्म साक्षात्कार अंतरंग साधन को विचार करते हैं, श्रवण मनन निधि में तीनों को विचार करते है ये श्रवण करना आत्म तत्व का शास्त्र से आचार्य मत से मनन करना निधि ध्यान करना तभी चाहता है श्रवण करने की इच्छा होती कोई श्रवण करे क्या हमें प्रवचन करना है वो तो व्यर्थ है ऐसे भी बहुत लोग करते हैं कुछ पढ़कर कर क्या कथा करना है ये तो बर्बाद है और नहीं तो जानने की इच्छा से जब श्रवण करने की इच्छा होती ये पुण्य का फल है यदि जानने की इच्छा है उसके साथ यदि कुछ वासना है समझो वो पुण्य का फल नहीं है क्योंकि आगे कुछ ऐसी कथा करके रुपया का ठिकाना ये उद्देश्य है तो पुण्य का फल हुआ और ऐसे रुपया कमाना तो ऐसे कमाते हैं से है साधम लोग भी कमाते हैं ये भी इस प्रकार कमाएगी जो नाचने वाले नाच करके रुपया कमाते हैं गीत नाच बोल करके इसी कमाते हैं तो इसी प्रकार ये भी कुछ लोग के सामने अभिनय कर नाच कूद करके रुपया कमा देगा तो उसमें विशेष क्या हुआ विशेष जब होता है परमात्मा की जाननी जिज्ञासा परमात्मा साक्षा की साक्षात्कार की इच्छा परमात्मा क्या साक्षात्कार कैसे हो परमात्मा क्या है मैं कौन हूँ ऐसे जो विचार है करना चाहते है बहुत जन्म के भजन से और विचार करने पर माया क्या नाश हो जाता है नाया की निवृत्ति हो जाती है तो स्वयं माया से ही सब जगत बना माया की निवृत्ति हो जाएगी ज्ञान होने से विचार से कैसे विचार से कैसे नाश होगा विचार से ज्ञान होगा और ज्ञान होगा तो माया के निवृत्ति हो जाती है और ज्ञान ही माया है ज्ञान हो गया तो ज्ञान के नुभसी हो जाती है अज्ञान से सारा जगत दिखता है ज्ञान हो गया अपने स्वरूप का ज्ञान जैसे रज्जु का ज्ञान होने पर को अज्ञान रहता है रज्ज्ञान का कार्य सर रहेगा नष्ट हो गया ऐसे सर अपने स्वरूप के अज्ञान से ही जगत दिखता है अज्ञान नष्ट हो गया तो जगत तो समाप्त शांत शांत आत्म स्वरूप परिपूर्ण आनंद अनेक जन्म भजन अनेकेश जन्मसुअुता अनेक जन्मुषितजना शब्द से क्या न भजनम कुछ कीर्तन भजन कुछ बोलना ये भजन नहीं भजन सेवा सवाया भजन शब्द से क्या है कर्मण ब्रह्मण समर्पण रूपना सवन्ना शर्म धर्मेण तपसा हरि तो प्रभवे पुंसान वैराग्यादि चतुष्ट अपने वर्णाश्रम धर्म बहुत जन्म बहुत जन्मों में करने पर तपस्या और हरितोषण परमात्मा प्रीति के लिए केवल करे तो परमात्मा तो संतुष्ट होते है साधनादि भव्यग्यादि चतुष्ट साधना चतुष्टय संपन्न तभी होता है विवेक वैराग्य तभी होता है ये भजन कर्म पुण्य अभी कोई कर्म नहीं करते कितने जन्म चले बहुत जन्म बहुत कर्म किया है पुण्य पाप दोनों तो पुण्य पाप का फल अलग है पाप कर्म का फल अलग है पाप कर्म तो दुख देगा दुख भी भोगना पड़ा बहुतों बहुत नरक में भोगा है पुण्य फल कुछ है स्वर्ग आदि पाप वो भी भोग लिया और कुछ कर्म पुण्य है जो शुक्ल नहीं कृष्ण नहीं पुण्य नहीं पाप नहीं अर्थात वो ईश्वर की ईश्वर समर्पण कर कर्म किया निष्काम कर्म उपासना फल का ये भी कर्म का फल है जिज्ञासा ये परम ब्रह्म में समर्पण रूप भजन है कर्म पुण्य कर्म विहित तो कर्म करे फल की इच्छा के बिना परमात्मा में समर्पण कर दे यही भजन है उसके साथ कोई भजन कीर्तन उपासना भी क्या वो भी सब है स्व विचारन स्वन ब्रह्म रूप से ज्ञान साधन ये विचार है ज्ञान का साधन अपने स्वयं ब्रह्म रूप उसके ज्ञान का साधन है विचार क्या विचारा श्रवण आदि श्रवण आदि कह मनन मनो निर्दासन यही करना कर करना चाहता है जो श्रवण मनो निर्दयासन करने की इच्छा होती ये पुण्य कर्म का फल है अभी भी कोई ध्यान उपासना आदि करते हैं भक्ति उपासना भी करते हैं करते करते बहुत थक जाते हैं बाद में फिर जानने की इच्छा होती शुरू से इच्छा नहीं होती कहने पर कोई सुनता नहीं ऐसे होते भक्ति भजन करते है अच्छा है भक्ति करते है करते करते करते करते कभी बहुत होने के बाद होता है परमात्मा अंतर्जय में कुछ प्रेरणा करते फिर उसके मन में आता है तो वेदांत सत्सण तो करे आत्म तत्व क्या है परमात्मा क्या है बहुत अच्छे भक्ति करने वाले बहुत अच्छी स्तर में ऊपर जाने के बाद भी कहते हैं कि मन बड़ा चंचल ही उधर चल जाता है अर्जुन भी कहते है कहते नही चंचल ही मन चंचल ही मन कृष्ण ये मन चंचल होता है ये स्वभाव से ही ऊपर ऊपर से कोई कहे हम भक्ति करते हमारा मन स्थिर तो है तो ठीक है कि करने वाले को पता है जब करते कि हम भक्ति करते जब करते है मन स्थिर होता है बड़ा कठिन होता है तो फिर मन में आ जाता है वेदांत तो श्रवण करने के लिए तो ये वेदांत श्रवण मनन विजाशन जो करना चाहता है बहुत जनों के भजन का फल होते तब तो स्व से माए कि नहीं होगी विचार जनिता ज्ञान है ना विचार निकालते क्या विचार जनित ज्ञान है न मायाम विनष्टायाम माया की निवृत्ति हो जाएगी वो माया क्या करती है क्या वाली आवरण है अपने स्वरूप अद्वैयानंद ब्रह्म रूप ही है उसको आच्छादन करने वाले वो तो माया ब्रह्म में आसीत होकर के ब्रह्म का आच्छादन करके रखती है जैसे जल में नी रहे ना तालाब में जल है उसमें नी रहे वो तो नीला जल में आश्रित है और वो जल को ढाक कर रखा है जल नीला दिखता है जल नीचे ऊपर नीला दिखाई स्वयं अव्यदि रूप अच्छा अधिक आयाम स्वयं अव्य आनंद, तो आनंद परिपूर्ण रूप उसको ढाकने वाले माया है उसको अज्ञान भी कहते अविद्या भी कहते अज्ञान अविद्या जी शब्द वाच्य आया। अज्ञान भी कहते अविद्या कहते माया कहते विनष्ट आयाम कहीं तो अक्षर शब्द से कहते क्यूँकी ब्रह्म ज्ञान की होना उसकी निवृत्त नहीं होती प्रकृति भी कहते ये ज्ञान से नष्ट हो जाने पर निवृत कि जो नष्ट हो गयी स्वयं अपना स्वरूप जो है, है स्वयं अद्वे आनंद पुनः परमात्मा अवशिष्य थे परमात्मा ही रहता है ये विचार से ही ज्ञान से ही अज्ञान के निवृत्ति होने परमात्मा रूप अवस्थान वही मुख्य है परमानंद रूप और स्वयं। एक उप निषद माया तद्रह ज्ञातः सर्वबंधे प्रमुचते ब्रह्म अहम ऐसे ज्ञान होने पर सब बंध से मुक्त हो जाता है अब इस ज्ञान से तो बंध निवृत्ति रख कहा गया न्ञात सर्वबंधे प्रमुच्य उपनिषद माया इत्यादि श्रुति भी बंध निवृत्ति लक्षण से मुख्य से ज्ञान अपने तो अभिधान ज्ञान का फल क्या है बंध निवृत्ति मुख्य है तो फिर आप यहाँ का तो विचार से माया के निवृत्ति होने पर परमात्मा के केवल बचता है तो परमात्मा विशेष परमात्मा अवशेषण विमेकार कर देना परमात्मा परमात्मा अवशेषणस्य परमात्मा अवशेषणस्य परमात्मा ही अवशेष रहता है विमेकार नहीं परमात्मा न अवशेषण अवशेष रहना ये जो फलक कहते ज्ञान का फल वो अनुपन्न अप्रमाणिक ज्ञान का फल तो मुख्य का अभी कहते माया के निवृत्ति होने पर परमात्मा ही अवश्य रहता है ये तो विरुद्ध होगा इत आशं के उत्तर देते हैं अदयानंदयिता बंध प्रोक्त स्वूपेण स्थितिर्मुक्ति बंधा तो तो जो अद्व आनंद रूप है पर ब्रह्म स्वयं स्वरूप है उसमें जो अज्ञान के कारण तो दिखता है और आनंद रूप होने पर भी दुखीता दुख दिखता है वही बंध का हो गया अबंध पोख तो, तो दिखना दुख देखना ही बंध है और जो अज्ञान से द्वैतनिवृत्ति स्वरूप स्थिति होगी वही मुक्ति है स्वरूप अवस्थान स्वरूप अवस्थान और मुक्ति में कोई भेद नहीं स्वरूप में रहना ही मुक्ति है यदि अद्वितीय ब्रह्म है उसमें बंध वास्तव है मुख्य वास्तव है कोई वास्तव नहीं अद्वितीय ब्रह्म से बंध मुख्य से सेवा दुर्निरुपत्वा बंध वास्तव है नहीं शुद्ध है असंघ्य है निर्लप है निरंजन है उसके साथ किसी का कोई संबंध नहीं और यदि बंध नहीं तो बंध की निवृत्ति कहाप हो तो सर्प को मार सकते हैं वास्तव तो और सर्प नहीं तो उसको मारोगे लाठी पीट मर जाएगा सर्प राज्य में जो सर्प भ्रांति है कितने पढ़ा दिन से मरेगा और सर्प है तो मरेगा सर्प ही नहीं तो मरेगा किसी इसी प्रकार बंध वास्तव हो तो उसकी निवृत्ति होगी बंध निवृत्ति रूप जो मुख्य है वो भी भ्रम है बंध और बंध निवृत्ति मुख्य दोनों स्वरूप अवस्थित तो लक्षण निवृत्ति रहेगा मुख्य स्वरूप अवस्थान ही मुख्य है बंध की निवृत्ति क्या है स्वूप अवस्थान है बंधन बंध नष्ट हो गया तो अधिस्थान बंध तो है अधिकरण रूप है अधिकांश कुछ नहीं है वो बंधिक और क्या रहेगा अधिकरण रहेगा वो अधिकांश स्वरूप वही मुख्य है और न सुरुचि विरोध है सूर्य ज्ञान का फल मुख्य कथन करना परमात्मा रहता है कहना इसमें कोई विरोध नहीं है ेण